महाभारत द्रोणपर्व ष्रिंशदिकततमोध्याय भीमसेन और कर्ण का युद्ध कर्ण का पलायन धृतराष्ट्र के साथ पुत्रों का वध तथा भीम का पराक्रम संजय उवाच तवात्मजा पति दृष्ट् कर्ण प्रतापवान्ोधेन महताविष्टो निर्विंडो भू सजीविता संजय कहते है राजन आपके पुत्रों को रणभूमि में गिरा प्रतापी कर्ण अत्यंत कुपित हो, हो अपने जीवन से हो उठा। बेटे प्रत्यक्ष उस समय अधीरत पुत्र कर्ण अपने आप को अपराधी सा मानने लगा क्योंकि भीमसेन ने उसकी आंखों के सामने रणभूमि में आपके पुत्रों को मार डाला था भी क्रुद्ध कर्णस्य निशान मनुस्मरण तर पहले के वैर का बारंबार स्मरण करके कुपित हुए भीमसेन ने कर्ण के शरीर में बड़े वेग से अपने पहने बाढ़ धसा दिए सभी पंचभिर विधवाराध्य प्रसन्न पुनर्विव्या स्वर्ण पुंख शिला तब राधानंदन कर्ण ने हसे हुए से पाँच बाढ़ मार मारकर भीम से इनको घायल कर दिया फिर शांत पर चढ़ा कर तेज किए हुए स्वर्ण में पंख वाले सत्तर बाणों द्वारा उन्हें गहरी चोट पहुंचाई अभिचित्याणान कर्णे ना रणे राधे न कर्ण के चलाए हुए उन बाणों की कुछ भी परवाह न करके भीमसेन ने रणभूमि में झुके ही गांठ वाले सौ बाणों द्वारा राधा पुत्र को घायल कर दिया पुनश्च विसक तीक्षण विद्वा पंचभ भी धनुषिच्छेदे न सुतपुत्र महारिष नरेश फिर पांच तीखे बाणों द्वारा सुतपुत्र के मर्म स्थानों में चोट पहुंचाकर कर भीमसे ने भल्ल द्वारा उसका धनुष्कार दिया अथान्य धनुराधा कर्णों भारत दुर्मणा शुभिक्षा दया भीमसेन परम तप भारत शत्रुओं को संताप देने वाले कर्ण ने खिन्न होकर दूसरा में ले भीम से इनको अपने द्वारा कर दिया। तस्य महासम कृत प्रज कृत पुनः भीमसेन ने उसके घोड़ों और सारथी को मारकर उसके प्रहार का बदला चुका लेने के पश्चात पुनः बड़े जोर से किया इस भी कार्म महाराज स्वर्ण महाराज पुरुष सिरोमी भीम भी ने अपने भाणों द्वारा कर्ण का धनुष भी फिर काट दिया स्वर्ण में पृष्ठ से युक्त और गंभीर टंकार करने वाला उनका वह वा धनुष पृथ्वी पर गिर पड़ा अबारोहद्रथ तस्मादथ कर्णो महारथ गृह समीमाय प्राणोदृ महारथी कर्ण उसरते उतर गया और गदा ने कर उसने में भीमसेन पर रोष पूर्वक चला दी तापतंतीमालक्ष्यसनो महागदा शरैर व्यद्राज सर्वसैन्य पश्यथ राजन उस विशाल गधा को अपने ऊपर आती देख भीमसेन ने सब सेनाओं के देखते देखते बाणो द्वारा उसका निवारण कर दिया तथो बाण सहस पांडव सुतपुत्र वधाकांक्षी परमाण पराक्रमी तब सुतपुत्र के वध की इच्छा वाले पराक्रमी पांडुपुत्र भीमसेन ने बड़ी उतावली के साथ एक हजार वाण चलाए महामृधे भीमसेनस्य पाटिया मास परंतु कर्ण ने उस महासमर में अपने बाणों द्वारा उन सभी बाणों का निवारण करके भीमसेन के कवच को बाणों से छिन्न भिन्न कर दिया अथैनम पंचवी साराचाण समर्पयत पश्यता तद्भुतम इवाभवत तदनंतर उसने सब सेनाओं के देखते देखते भीमसेन पर पच्चीस नाराचों का प्रहार किया वह अद्भुत सी बात हुई तथि मो महाबाण पर्व रेशया मास संक्रुद्ध सूतपुत्र से माननीय नरेश तब अत्यंत क्रोध में भरे हुए महाबाहु महाबाहू भीमसेंडे सोतपुत्र को झुके ही गांठ वाले नौ बाढ़ मारे ते तस् कवचम मित्वा तथा बाहूम च दक्षिणम अभ्ययुर्धरणीम तीक्षण वल्बिकवपन्नगा वे तीखे बाण कर्ण के कवच तथा दानी भुजा को वितीर्ण करके बाबी में घुसने वाले सर्पों के समान धरती में समा गए सच्छादाण गई भीमसे पुनरेवा भवत्णो भीना परा सेन के धनुष से छूटे हुए बाण समूह आच्छा कर से आच्छादित होकर कर्ण पुनः भीमसेन से विमुख हो गया उन्हें पीठ दिखाकर भाग चला तम परामुखम आलोक्य पदातिम सुतनंदनम कौन ते कौनते यम राजा दुर्योधन सूतपुत्र कर्ण को युद्ध से विमुख पैदल तथा भीमसेन के बाणों से आच्छादित देख कर राजा दुर्योधन अपने सैनिकों से बोला तरधध्वर्वतोत्ता राधेय प्रति तत स्तस्ता राजचो धृतम अभ्यो पांडव युद्धे विसृजन तीन मुखान वीरो सब ओर राधानंदन कर्ण के रथ की ओर शीघ्र जाओ और उसकी रक्षा का प्रबंध करो राजन तब भाई की जब आज सुनकर आपके पुत्र शीघ्रतापूर्वक युद्ध में पांडव पुत्र भीम पर बाणों की वर्षा करते हुए आप पहुँचे चित्रोपचित्र चित्राक्षार चित्र सरासन चित्रायुध चित्र समरे चित्र उनके नाम इस प्रकार है चित्र उपचित्र चित्राक्ष चारुचित्र सरासन चित्रायुध और चित्रवर्मा ये सब के सब समरभूमि में विचित्र रीत से युद्ध करने वाले थे ानापतत एवासुभ महारथ एक शरणाजा आमाते सुतान तेहतापू वातरुण्रुवाह महारथी भीमसे ने उनके आते ही पूर्वक एक एक बाण मारकर आपके सभी पुत्रों को युद्ध में धराशाई कर दिया वे मारे जाकर आंधी के उखाड़े हुए वृक्षों के समान पृथ्वी पर गिर पड़े दृष्टिता पुत्रन तवराज महाराथान अस्त पूर्ण मुख कर्ण छत्मारद राजन आपके महारथी पुत्रों को इस प्रकार मारा गया देख कर्ण के मुख पर आसुओं की धारा बह चली उस समय उसे विदुर्ज की कही हुई बात याद आई रथम चान्यम समाधि कल्पित पुनः पांडवम युद्धे परमाण पराकृ फिर उस पराक्रमी वीर ने पूर्वक सजाए हुए दूसरे रथ पर बैठकर युद्ध में शीघ्रतापूर्वक पांडुपुत्र भीमसेन पर धावा किया स्वर्ण पुख शिलाभ्राजता मेघाओ सं भी वे दोनों एक दूसरे कोशिला शिला पर तेज किए हुए सुवर्ण पंख युक्त महाड़ो द्वारा छत विक्षत करके सूर्य के किरणों में पिरोए हुए बादलों के समान सुशोभित होने लगे सर त्रे सदि तत्वभल्लय निशितय तिमल तेजन व्यथ मकवच क्रुद्ध सूत पुत्रस्य पांडव तत्पश्चात क्रोध में भरे हुए भीमसेन ने प्रचंड तेज वाले 36 तीखे भल्लों का प्रहार करके सूतपुत्र के कवच की धज्जियाँ उड़ा दी सूतपुत्रोपि कौंतेम सर सन्नत पर्व भी पंचाशता महाबाहुर्विव्याध भर तरस भर श्रेष्ठ पिमहा सुतपुत्र ने भी कुी कुमार भीमसेन को झुके ही गाठ वाले पचास बाणों से बिल डाला रक्तचंदन दिग्धांगौ श्रयी कृत महावृण सोड़िताजेता तो चंद सूर्य विबोधित उन दोनों ने अपने शरीर में लाल चंदन लगा रखे थे इसके सिवा उनके शरीर में बाणों के आघात से बड़े बड़े घाव हो गए थे इस प्रकार खून से लथपथ हुए वे दोनों योद्धा उदयकालीन सूर्य और चंद्रमा के समान शोभा पा रहे थे तो सोक्षित तो राजे ताम निर्भुक्ता णु द्वारा उन दोनों कब कट गए दोनों के कब कट गए थे और सारे अंग रक्त से भींग गए थे उस दशा में वे कर्ण और भीमसेन के चुल छोड़कर निकल के चूल्हे छोड़कर निकले हुए दो सर्पों के समान शोभा पाने लगे जैसे दो व्याघ्र अपनी दाढ़ों से एक दूसरे पर चोट करते हैं उसी प्रकार वे दोनों पुरुष व्याघ्र योद्धा परस्पर प्रहार कर रहे थे वे दोनों वीर दो मेघों के समान बाणधारा की वर्षा कर रहे थे वाराणाविवचान्योनम विषाणाभ्या अरिंदो निर्भि सुगात्राढ़ी साई कैचारुटे जतु जैसे दो हाथी अपने दांतों से एक दूसरे पर आघात करते हैं उसी प्रकार वे शत्रु दमन वीर अपने बाड़ों द्वारा एक दूसरे के शरीरों को विदीर्ण करते हुए सुशोभित हो रहे थे परस्परम रथियों में श्रेष्ठ भीम और कर्ण सिंहनात करते अत्यंत हर्ष से उत्फुल्ल होते और आपस में खेल सा करते हुए रथों द्वारा मंडल गति से विचरते थे वृथा विवाद नर्दंतौ बलिनौता सिंहवीव पराक्रात नरसीह महाबलौ परस्पर वीक्षमाणौ क्रोध संरक्तलोचनौ युधाते ते महाबीज शक्रवचनीयता था जैसे गाय के लिए दो बलवान सांड गरजते हुए लड़ जाते हैं उसी प्रकार वे सिंह के समान पराक्रमी महान बलशाली पुरुष कर्ण और भीम क्रोध से लाल आंखें करके एक दूसरे को देखते हुए महापराक्रमी इंद्र और बलि के समान युद्ध कर रहे थे तथो भी मो महाबाहिपन धनु विण राज्य राजन उस ऋण क्षेत्र में महाबाहु भीमसेन अपनी भुजाओं से धनुष की टंकार करते हुए बिजली सहित मेघ के समान शोभा पा रहे थे स ने बिघो सतनी तश्चाप विद्युछराब भी महा कर्म पर कर्णपर्वतमोत रथ के पहियों की घर जिसकी गंभीर गर्जना थी और धनुष ही विद्युत के समान प्रकाशित होता था भीमसेन रूपी उस महामेघ ने रूपी जल की वर्षा से कर्ण रूपी पर्वत को ढक दिया तथा सह सहस्त्रेण भारत पांडव व्यकृत कर्ण भीमो भीम पराक्रमः भरत नंदन तदनंतर अच्छी तरह चलाए हुए सहस्रो बाड़ों से भयंकर पराक्रमी पुत्र भीम ने कर्ण को आच्छादित कर दिया त्राप से हस्तभस्ता भीमसे विक्रम सुख्य कंकवासोभ कर्ण छप के पुत्रों ने वही भीमसेन का यह अद्भुत पराक्रम देखा कि उन्होंने कंक पत्र युक्त सुंदर पंख वाले बाणों से कर्ण को आच्छादित कर दिया सानंद सनंद केशवश चक्रक्षणय भीमसेन ऋण क्षेत्र में कुंती कुमार अर्जुन यशस्वी श्रीकृष्ण सातिकी तथा दोनों चक्रक्षक युधामु एवं उत्तमोजा को आनंदित करते हुए कर्ण के साथ युद्ध कर रहे थे धैर्यम विक्रम भुजता महाराज महाराज सुविख्याम से पराक्रम बाहुबल और धैर्य को देखकर आपके सभी पुत्र उदास हो गए इतिश्री महाभारते द्रोण परविवध परवि भीमय युद्ध ष तिशिक शतम अध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत वध पर्व में भीमसेन का युद्ध विषयक एक अध्याय पूरा हुआ